नमशनम शेशव आदराय सू प्रभाष्यपो मे भगवेश मूतेभागे व्योग दक्षिण मूर्त नो पूर्व पक्ष ने कह, कहता है कि सामान्य कार्य कारण भाव नहीं होने पर भी कुलाल कृति और, और इस प्रकार की कार्यकारण भाव निश्चय होगा तो सर्व का आद्यकालीन घट इसका जनकत्व इस ईश्वर का सिद्धि हो जाएगा आ, और किंतु वहां दिदित कार कहते हैं खंड घटका जनक तुय न ईश्वर का सिद्धि होगा अच्छा अगर घटका जनक त्वेन खंड घटका जनक तुय ईश्वर की सिद्धि मानेंगे तो वो उत्पत्ति होने से पहले ईश्वर तो में चेष्टा होगी वहां पूर्व पक्षी आके कहता है कि हम चेष्टा तुम और कार्य तुन कार्य कारण भाव आप यहाँ स्वीकार करते हैं तो चेष्टावे तो न कार्य तो कार्य कारण भाव होने से ईश्वर में अगर खंड भट्ट उत्पत्ति पूर्व क्षण में चेष्टा होगी तो चेष्टा का आश्रय त्वे तो ना शरीर भी मानना पड़ेगा तो सिद्धांत सिद्धांति कहेगा इष्टपति ईश्वर का शरीर हो क्या दोष कहेंगे ईश्वर का शरीर नित्य चेष्टा का आश्रय तो न ईश्वर का शरीर भी नित्य हो जाएगा इसमें सिद्धांत क्या समाधान दिया वो ठीक है इसलिए परमाणु तो आचार्य मत वाले कहेंगे वहां सिद्धांति क्या समाधान दे दिया हम चेष्टा कार्यत्व कार्यकार नहीं मान कर गे क्रियात्व और कार्यत्व कार्य कारण भाव मान लेंगे तो इसके ऊपर पूर्व पक्ष क्या कहा रामरुद्री में कहा गया क्रिया गुरु धर्म तो इसलिए क्रियात्व और कार्यत्व कार्यकरण भाव नहीं लेंगे चेष्टावीन लेंगे चेष्टा कार्य तेनावर लेंगे तो इसके ऊपर अभी आचार्य मत वाले क्या कहे परमाणु को मान लेंगे तो चेष्टा का आश्रय परमाणु हो जाएगा ईश्वर का नित्य शरीर हो जाएगा किंतु तो परमाणु को ईश्वर का शरीर मानने से शरीर का मूल लक्षण क्या है अंत्या वय चेष्टा चेष्टाश्रयत्व तो ये अभी अंत्या वयत्व में परमाणु में जाएगा नहीं जाएगा तो क्या समाधान देंगे अंत्या तो ये शरीर का लक्षण से इसको हटा देंगे तो शरीर का लक्षण हो जाएगा चेष्टा चेष्टाश्रुम तो केवल शरीर का लक्षण इतना कर देंगे तो चेष्टाश्रय तुम शरीर का लक्षण करेंगे तो हस्त में जाएगा तो फिर दोष हुआ इसका क्या समाधान दिए वो तो द्वितीय यथबा कहते हैं प्रथम समाधान क्या देते हैं हस्त में अगर शरीर का लक्षण जाएगा तो जाने दीजिए इष्टापति हस्त कभी तो हस्त शरीर का ही तो है हस्त में आघात होने से नहीं कहता है कि अन्यत्र हुआ वो तो कहता है कि शरीर को आघात हुआ तो इसलिए इष्टापति हस्त में अगर शरीर का लक्षण जाए तो वो भी चलेगा और नहीं तो कहेंगे द्रव्य रंभ आरम्भ द्रव्यारंभ अवयवी विभिन्न तो द्रव्यारंभक अवयवी भिन्नत्व कहने से और हस्त में जा पाएगा नहीं जाएगा परमाणु में भी जाएगा द्रव्यारम्भ को अवयवी भिन्नत्व। अगर नहीं जाएगा तो फिर परमाणु शरीर कैसा होगा ईश्वर का क्योंकि परमाणु अवयवी ही नहीं।, नहीं है तो अवयवी भिन्नत्व परमाण। तो ये परमाणु में जाएगा तो ये लक्षण भी सिद्ध हुआ परमाणु ईश्वर का शरीर होगा तो होने से आगे दोस्त दिखाता है। द्रव्य द्रव्य द्रव्य अनारंभक अनारंभक अनारंभक तो हस्त में जाएगा नहीं परमाणु में द्रव्य अनारंभक अवयवी इतने अगर कहेंगे तो परमाणु अवयवी ही नहीं है हम कहते तो द्रव्य अनारंभक अवयवी ना ये नहीं होगा ये के द्रव्य अनारंभक अवयवी। अवयवी द्रव्य अनारंभक उसमें वो भी अगर द्रव्य अनारंभक अवयवी कहेंगे परमाणु अवयवी ही नहीं होता है कहा? आपको मतलब स्थल कौन है वो, वो तो द्रव्य अनारंभक हो और अवय भी हो और अवयवी हो तो ये शरीर हुआ किन्तु परमाणु में जाना भी चाहिए परमाणु में, तो में नहीं जाएगा क्योंकि अवयवी ही नहीं हुआ तो इसलिए हमको अभी लेना है परमाणु में लेना है वो ईश्वर का शरीर है इसलिए अवयवी भी भिन्नत्व तो कहना पड़ेगा द्रव्य अनारंभों का अवयवी कहेंगे तो ठीक है शरीर में तो लक्षण जाएगा किंतु परमाणु में नहीं जाएगा और हमको अभी परमाणु का शरीर बनाना है तो इसलिए इस प्रकार से कहना नहीं हो पाएगा नहीं। तो वास्तविक क्या है ना? हम जब अभाव को बाहर रखते हैं अभी आप अभाव को अंदर लाते हैं अभाव बाहर रहेगा तो तीन प्रकार की हम उसको घटा सकते हैं उसमें आप जो उसको अंदर लाते हैं अर्थात तो उसका एक प्रकार हो गया इस प्रकार के होने से अभी मतलब लक्षण समन्वय नहीं होता है नहीं। हम विशिष्ट का अभाव कहने के लिए तीन प्रकार की प्राप्त हो सकता है तो विशिष्ट का अभाव को छोड़ करके आप भी विशेषण अभाव ले रहे हैं हमारे लक्षण आप देख लीजिए अगर परमाणु में ये घट जाएगा तो ये ठीक है कि नहीं ना यही हमारे लक्षण इतने में ही घटना चाहिए में घटना घट करके नहीं जाएगा वो ये ऐसा कहेंगे अरे भाई परमाणु में लक्षण जाएगा क्या ऐसा करने से नहीं जाएगा तो फिर वो लक्षण को नहीं लिया जा सकता देख लीजिए अगर परमाणु में जाएगा तो हो जाएगा आप जो कह रहे हो वो भी घट जाएगा परमाणु में अगर जाएगा तो आप जो कह रहे हैं ठीक है नहीं जाएगा तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी परमाणु भी लक्ष्य है शरीर में तो जाना चाहिए परमाणु में भी जाना चाहिए ईश्वर का शरीर है आप जो कह रहे अगर परमाणु में जाएगा तो वह ठीक है देखेंगे अच्छा आगे अभी परमाणु नाम शरीरत्व कल्पने अभी पूर्व कहेगा परमाणु को अगर ईश्वर का शरीर कल्पना करेंगे तो गौरव होगा इसलिए लाघवे नस्य अतिरिक्त तत्व सिद्धि ईश्वर का परमाणु से भिन्न और एक शरीर मानना चाहिए क्योंकि परमाणु मानेंगे तो गौरव है इसके लिए पूर्व एक दृष्टान्त भी देता है ये वेदांति लोग और मीमांसा लोग कहते हैं कि अभाव अधिकरण रूप होता है तो अगर हम कहेंगे कि जो घट अभी यहाँ भूतल में विद्यमान है वो घटा भाव उस घट का अभाव मंदिर में है नदी में है पर्वत में है नाना स्थान पर है अगर अभाव को आप अधिकरण रूप कहेंगे तभी तो अभी घटा भाव मंदिर भी हो जाएगा घटा भाव पर्वत होगा नदी होगा ये बहुत सारे हो जाएंगे तो इतने सारे को मानने से अच्छा है कि घटाभाव को एक अधिकरण से अन्य पदार्थ मान ले लाघव से इसीलिए नयायिक लोग कहते हैं लाघव से अभाव को हम अधिकरण से भिन्न पदार्थ मानेंगे ऐसे रामरुद्री में दिया देखे अतिरिक्त तत्व सिद्धि रीति प्रतीक दिया है उसके आगे नानाधिकरणेश अभाव कल्पने नाना अधिकरण में जैसे मीमांसा लोग अभाव को अधिकरण लोग कहते हैं तो नाना अधिकरण में अभाव को कल्पना करने से गौरव है नाना अधिकरण शु अभावत्व कल्पने हा? अभावत्व कल्पने गौरवात् तो कल्पना अर्थात कल्पनायाम सत्याम कल्पना करने पर गौरव होने से यथा अधिकरण अतिरिक्त अभाव सिद्धि अधिकरण से भिन्न एक अभाव को मानना ये लाघव होता है तदवत प्रकृत यहाँ भी नाना परमाणु को ईश्वर का शरीर स्वीकार करने से गौरव होगा तो इसलिए परमाणु से भिन्न एक ईश्वर का एक शरीर कल्पना कर लेंगे ऐसा करने से आचार्यों मत वाले कहते हैं नाच्य जो अब ईश्वर का शरीर कल्पना करेंगे तत्शरी तो से महत्वे अगर वो शरीर महत्व परम महत परिमाण वाला होगा तब अभग्नश्य अभग्न है ना नगभ हाँ, करना है अभग्नस्य तस् ये तो परम महत्व परिमाण वाला हो गया पाषाणादु प्रवेश असंभव ये परम महत्व परिमाण यह पाषाण में प्रवेश नहीं करेगा क्यों आवश्यक है उसके लिए कहते हैं पाषाण अंतर्वर्ती भयक शरीर उत्पादकता अनुपत्य है पाषाण शरीर पाषाण के अंदर जो भय क तो भय का शरीर वो भी ईश्वर के द्वारा उत्पादित तो होगा अगर ईश्वर का परम महत परिमाण हो जाएगा शरीर का ईश्वर का शरीर का तब तो वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा ये दो सौ और अगर अणु मानेंगे अणु तेज दूरअ कार्य उत्पादक का तो अनुपत्य अनु हो गया ईश्वर का शरीर एक स्थान पर रहेगा अन्य स्थान पर नहीं।, नहीं रहेगा एक समय पर नाना स्थान पर कार्य आरम्भ नहीं होगा इसको दिया है दूरस्थ कार्य दिया है रामरुद्री में ईश्वर से अणुरूपेक शरीर अणुरूप एक शरीर मानेंगे तो तत्चे तो या ईश्वर शरीर में होने वाला चेष्टा के द्वारा युगो पर नाना दूर देशस्थ कार्य उत्पत्तिर असंभवात एक साथ अन्य अन्य स्थान पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी से देशांतरस्थ चेष्टया देशांतरस्थ अवयवेश क्रिया उत्पत्तिर असंभवा एक स्थान पर उसका शरीर अणु हो गया उसी शरीर में चेष्टा होगी तो अन्य स्थान पर क्रिया की उत्पत्ति असंभव नहीं हो पाएगा इसलिए ईश्वर इस का शरीर का परिमाण परम महत्व भी नहीं हो पाएगा अणु भी नहीं हो पाएगा और अगर मध्यम कह देंगे तो वह सवयव होगा वो हुआ तो नाश हो जाएगा और नित्य हो जाएगा तो नित्य चेष्टा का आश्रय अनित शरीर नहीं हो पाएगा इसलिए आचार्य मत वाले कहते हैं कि परमाणु ही ईश्वर का शरीर मानना होगा दूरस्थ कार्य उत्पादक आहूर रीति अलम पल्लव ही पल्लव अर्थात जो नूतन पत्ता अभिज्ञ विश्व में अर्थात तो बहुत विचार से हो गया और अधिक नहीं और ये न्याय न्यायोधी में वहाँ तो कुछ और अलग है वो भावना का लक्षण अच्छा यहाँ तो यहाँ खाली पल्लव ही इतना है <laughs> आगे प्रवेश करके मेरे है। क्योंकि समान अधिकरण होना चाहिए कहते हैं जहाँ कार्य होगा वहीं तो ये रहना पड़ेगा कर्ता करता कुलालो कुल जहाँ घाटा बनाएगा ऐसे नहीं कुलालो अन्यत्र रह करके घाटा अन्यत्र बना देगा अगर बीच में का व्यवधान आएगा कुछ ऐसे नहीं, नहीं। अर्थात तो बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए यहाँ हो गया कि वो पाषाण का अंदर में उसका जो बीच में बील है उसमें वो मेढक को बना बनाया जाएगा ईश्वर ये नहीं कर सकता तो, तो इसीलिए कहते हैं तो ईश्वर ईश्वर तो इसलिए कहते हैं ईश्वर शरीर वाला ही नहीं होगा नया का मुख्य मत में ईश्वर शरीर वाला ही नहीं होगा उदनाचार्य जो कह देते है कि ठीक है अगर मानो चेष्टाश्रय हो नहीं तो ईश्वर अशरीर है उनका मत मुख्य मत में ईश्वर अशरी रहे ये तो भक्तान कार्य सिद्धार्थम <laughs> उपास भक्तान कार्य सिद्धम वो जैसे कहते हैं ब्राह्मण रूप कल्पना जैसे वेदांती लोग कहेंगे तो सगुण साकार मान करते नहीं मानते इनका शरीर नहीं मानते ईश्वर का शरीर नहीं मानेगा ये जो कहती है अर्थात ये भगवान कृष्ण कैसे का ऐसा यहाँ तो ये जो मंगलाचरण करते है अर्थात ये लौकिको बात को लेकर जाएगा अच्छा आगे कहते हैं है पूर्वोक्त स्थापन अनुमान है स्थापना अर्थात ईश्वर स्थापना अनुमान मूल में दिया था क्षित्यंकुरादिकम करते जन कार्यो पर उसके बाद पूर्व पक्ष ने सत प्रतिपक्ष अनुमान दे दिया था क्या अनुमान दिया जन्यम, दियाराज ये अनुमान दिया था अभी कहते हैं वो अनुमान फिर सिद्धांति ये निराकरण कर दिया क्या दोष दिखाए? दिखाया व्यापत्व सिद्ध अभी सिद्धांति यहाँ कहते यू पूर्वोक्त स्थापन अनुमान है स्थापन अनुमान देखिये रामरुद्री में दिया है जन्यंग कृति जन्यंग कार्यवात वहाँ विचार हुआ था आप अगर जन्यम कृतिकम कार्योत्त कह देंगे पक्षता अवच्छेद और हेतु ये सब समान हो जायेंगे सिद्धांति वहाँ समान समाधान दे दिया था पक्षता अवच्छेद का स्वरूप सम्बन्ध आवच्छेन कार्योत्व और हेतु हो गया था प्रागभाव प्रतियोगित्व तो ये जो अनुमान विचार करके अंतिम में निर्णय हुआ था उस अनुमान में पूर्व पक्ष अभी कह रहा है पूर्वोक्त स्थापन अनुमाने शरीर जन्य उपाधि अभी पूर्व पक्ष उपाधि दे रहा है क्या उपाधि दे रहे है शरीर जन्यम सिद्धांत क्या अनुमान था जन्यम जन्यम कर्तृजन्यम कार्योत् हेतु क्या है कार्यत्म साध्य कर्तजन्य अभी पूर्व पक्ष क्या दृष्टान दे रहे नहीं नहीं नहीं। शरीर जन्य और दृष्टांत क्या था घटा दी अभी शरीर तुम अगर उपाधि होगा उपाधि का लक्षण क्या होगा व्यापक साध्य व्यापक तुम कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में दृष्टांत हो गया घट वहा साध्य होना चाहिए उपाधि होना चाहिए तो घट में रहेगा और शरीर जन्य रहा साध्य व्यापक हो गया साधन व्यापक कहा दिखाएंगे पक्ष में पक्ष आपका जन्यम मान लीजिए जो है तो उसमें अभी साधन, साधन है।, है और शरीर शरीर जन्यं कु नहीं है तो नहीं होने से साधन का व्यापक हो तो साध्य व्यापक से साधन व्यापक ये कौन हो गया कौन है वो शरीर जन्यतम पूर्व पक्ष कह रहा है शरीर जन्यतम उपाधि तस् घटादो साध्य व्यापकत् घटा दृष्टांत है वहाँ साध्य व्यापकत्व दिखा दिया अंकुरादो साधन अव्यापक ये भी दिखा दिया तो इसलिए उपाधि क्या हो गया शरीर जन्यतम अबे सिद्धांत कहता है पक्ष जो है शरीर क्षितीय अंकुरादि उसमें आप कत्य नहीं है मान करके आप कह दिए कि देखिए वहां साधन है और उपाधि नहीं है उपाधि का विचार क्यों किया जाता है अनुमान में कि हम जब दृष्टांत में दिखाते हैं वहां कहते हैं कि साध्य है और उपाधि है अर्थात तो उपाधि साध्य का व्यापक हुआ तो उपाधि अगर साध्य का व्यापक हो जाएगा तो व्यापक अभाव है व्याप्य अभाव तो व्यापक हो गया उपाधि उपाधि अगर नहीं रहेगा तो साध्य नहीं, नहीं रहेगा और जब हम पक्ष में जाते हैं साधन और व्यापक दिखाते हैं वहां कहते हैं साधन है और उपाधि नहीं।, नहीं है और उपाधि अगर नहीं रहेगा तो साध्य साध्य नहीं रहेगा उपाधि अगर नहीं रहेगा तो साध्य नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा <नहीं> रहे <raonas> क्योंकि उपाधि व्यापक है साध्य का अगर व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य नहीं रहेगा तो पक्ष्य में व्यापक उपाधि का अभाव दिखा करके व्याप्य साध्य का अभाव दिखाना है तो साधन है उपाधि नहीं रहा व्यापक उपाधि नहीं रहा तो व्याप्य साध्य भी नहीं रहा नहीं रहने से साधन है और साध्य नहीं रहा क्या दोष हो जाएगा वे विचार दोष होगा व्यापक सिद्धि तो अर्थात ये साधन में व्याप्ति नहीं है ये उपाधि का प्रयोजन है अभी सिद्धांति कह रहा है पक्ष में आप दिखा रहे हैं कि साधन नहीं है किंतु वहां साध्य नहीं है ये आप कैसे निश्चय कर दिए अभी अगर साध्य हो जाएगा पक्ष में तो अभी पक्ष में साध्य है नहीं है ये तो निश्चय नहीं है तो अगर पक्ष में साध्य प्राप्त तो हो जाएगा तब तो आपका ये उपाधि बनेगा और पक्ष में अगर साध्य प्राप्त तो नहीं होगा तो ये उपाधि बन जाएगा तो अभी तो पक्ष में हमको साध्य का संशय है जहा पक्ष में साध्य का संशय है तो ये उपाधि निश्चित तो, ऐसा निश्चय हो जाएगा तो निश्चित उपाधि नहीं होगा ये संदिग्ध उपाधि हो सकता है तो सिद्धांत कह रहे हैं न न चत पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कह रहे अंकुरादो सकर्तृकत्व रूप साध्य संदेह न अभी आपका पक्ष हो गया अंकुरादेव उसमें सकर्तृकत्व ये साध्य संदिग्ध है कोने से उपाधे है साध्य व्यापकत्व संशयात अगर पक्ष में उपाधि तो नहीं है किंतु तो साध्य अगर रह जाएगा उपाधि नहीं है किन्तु तो साध्य रह जाएगा तो फिर ये उपाधि साध्य का व्यापक होगा पक्ष में अभी साध्य है नहीं है निश्चय नहीं अगर पक्ष में साध्य हो जाएगा और पक्ष में उपाधि नहीं है साध्य है और उपाधि नहीं है पक्ष में अगर ऐसा मिल जाएगा तो ये उपाधि साध्य का व्यापक होगा नहीं होगा तो फिर उपाधि बनेगा नहीं बनेगा तो साध्य संशय जहां रहेगा अगर वहाँ उपाधि का अभाव दिखा रहे हैं तो ये उपाधि निश्चय नहीं हो पाए ना ये भी संदिग्ध उपाधि होगा है। हाँ, का संदेह अच्छा वास्तव तो में क्या है ना वहाँ साध्य का संदेह अगर रहेगा आपके पास अगर अनुकूल तर्क नहीं रहेगा तब तो वो उपाधि मानना पड़ेगा किंतु तो आपके पास अगर अनुकूल तर्क है अनुकूल तर्क अर्थात यदि साध्यम न सभी न स्या इस प्रकार की अगर आप प्रमाण कर पाएंगे तब तो कहेंगे कि हाँ ये अर्थात ये उपाधि यहाँ निश्चय होगा अगर अनुकूल तर्क आपके पास ये, ये उपाधि संदिग्ध हो जाएगा अनुकूल तर्क अगर आपके पास है वो उपाधि वहाँ नहीं बनेगा अगर अनुकूल तर्क नहीं है तब तो ये उपाधि बन सकता है जिस जगह में आप कोई भी अनुमान दे दें कोई कुछ दूसरा आकर के कुछ उपाधि देगा तो आपके पास अनुकूल तर्क होना चाहिए अनुकूल तर्क अर्थात उपाधि दे रहा है अर्थात व्याप्ति को भंग कर रहा है अगर आपके पास अनुकूल तर्क है तो आप जो व्याप्ति भंगों का निराकरण कर सकते हैं अगर आपके पास अनुकूल तर्क नहीं है आप व्याप्ति भंगों का निराकरण नहीं कर पाएंगे तो उपाधि मान लेना पड़ेगा तो सिद्धांति यहाँ आगे कहेगा कि अनुकूल तर्क चाहिए यहाँ विचार में आगे वही दिखाएंगे अभी सिद्धांति कह रहे हैं कि अंकुर में सकर्तृकत्व रूप साध्य का संदेह है होने से अगर पक्ष में साध्य रह सकता है तो साध्य व्यापकत्व उपाधि में संदेह हो जाएगा क्योंकि पक्ष में आपका उपाधि नहीं है और साध्य हो भी सकता है तो उपाधि साध्य का व्यापक होगा ये संदिग्ध हो जाएगा साध्य व्यापक क्योंकि पक्ष में उपाधि अभी उपाधि है पक्ष में नहीं है कि साध्य है अथवा नहीं है दो पक्ष आ जाएगा अगर साध्य नहीं है तो ठीक है साध्य अगर हो जाएगा तो फिर ये उपाधि नहीं बन सकता है तो उपाधि संदिग्ध हो गया उपाधि है साध्य व्यापक संशयात् न तो निश्चय। ये उपाधि है ऐसा निश्चय नहीं होगा अभी गुरुपक्ष कहता है वाच्य उपाधि निश्चय तो नहीं होगा किंतु ये संदिग्ध उपाधि बन जाएगा तो अगर आप कहेंगे साध्य हो सकता है नहीं हो सकता है तो पुरोपक्षी कहता है हम भी कहेंगे उपाधि हो सकता है नहीं हो सकता है तो संदिग्ध उपाधि हो जाएगा नयोजन सीधा हो गया उपाधि का प्रयोजन है की साध्य नहीं है प्रमाण करना हेतु दुष्ट हेतु है तो फिर अनुमान अगर आगे चलेगा ही नहीं उपाधि हेतु दुष्ट हेतु हो गया अनुमान साध्य है उपाधि नहीं है, ये ये है। हाँ पक्ष में साध्य है और उपाधि नहीं है तब ये उपाधि अर्थात ये बन नहीं पाएगा उपाधि नहीं बनेगा। नहीं, नहीं बनेगा अगर पक्ष में साध्य नहीं है नहीं है और उपाधि भी नहीं है तो हो सकता है कि बन जाएगा अर्थात उपाधि बन जाएगा हाँ वही दुष्ट हेतु हो गया उपाधि बन गया अर्थात दुष्ट हेतु हो गया तो अनुमान नहीं होगा तथापि संदिग्ध सं दु अभी संग्ध अगर संदेह हो गया तो उपाधि संदिग्ध सं सिद्धांत ये भी कह रहे हैं संदिग्ध उपाधि हो सं ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, है। उपाधि संदेह आभिचार तो संदेह पक्षीय व्यभिचार संदेह एवं उपाधि का संदेह हो करके व्यभिचार का संदेह हो गया उपाधि हो सकता है नहीं हो सकता है उपाधि अगर हो जाएगा तो व्यभिचार निश्चय हो जाएगा उपाधि अगर नहीं है तो व्यभिचार का संशय होगा तो अभी उपाधि संदेह होने से व्यभिचार और संदेह हुआ व्यभिचार और संदेह होने का तात्पर्य हो गया कि हेतु तो है हेतु तो है किंतु व्यभिचार में संदेह हो तो व्यभिचार में संदेह का अर्थ साध्य में संदेह क्योंकि हेतु तो है हेतु तो है लेकिन व्यविचार में संदेह व्यभिचार में संदेह होता साध्य में संदेह हुआ तो अनुमिति का पक्ष में अगर साध्य का संदेह हुआ यह अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं होगा अगर साध्य का संदेह संदे होने से अनुमिति का प्रतिबंधक मांग लेंगे तो कोई पक्ष बनेगा अब पक्ष मात्र का ही साध्य संदिग्ध होना चाहिए तो साध्य संदेह होने से प्रतिबंधक हो जाएगा तो फिर अनुमिति मात्र का उच्छेद हो जाएगा उपाधि संदेह सिद्धांत करेह सहित जनित संदेह उपाधि का संदेह हो करके व्यविचार संदेह हुआ व्यचार संदेह का तात्पर्य हो गया साध्य संदेह तो वो तो पक्षीय पक्षीय साध्य व्यभिचार संबंध अर्थात साध्य व्यभिचार व्यविचार अर्थात अभाव पक्षीय साध्याभाव सदेह तो पक्षीय साध्या भाव संदेह ये तो गुण है अनुमिति के लिए ये तो चाहिए पक्षीय साध्या भाव संदेह एवं सच न प्रतिबंधक ये सिद्धांत कहता है तो, उपाधि का संदेह के चलते वे का संदेह हुआ वे का संदेह का अर्थ हो गया साध्य संदेह तो साध्य संदेह अर्थात तो पक्ष में साध्य अभाव का संदेह हुआ ये कोई प्रतिबंधक नहीं होगा ऐसे सिद्धांत कहने से पूर्व पक्ष कहता है इति प्रतिबंधकत्वार अथवा और पक्षय ये दोनों का क्या अंतर देखिए टीका में दिया प्रतीक दिया है पक्ष उद्देश्यता अवच्छेद का उद्देश्यता अवच्छेदक का अवच्छिन्न जो होगा वो पक्ष हो गया क्योंकि पक्ष ही उद्देश्य होता है उद्देश्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न पक्ष और पक्ष सम कहते हैं तत्न सति अर्थात पक्ष भिन्नते सती साध्य सन्देह आक्रांत पक्ष से भिन्न है इसलिए वहाँ पक्षता अवच्छेदक रहेगा पक्ष्य से नहीं रहेगा किन्तु साध्य संदेह आक्रांत पक्ष से भिन्न है किन्तु तो साध्य संदेह वहाँ है उसको कहेंगे पक्ष समीज साध्य का संदेह जैसे हम कहते हैं पर्वत हो बनीमान धूमान तो अभी कहेंगे हम ग्रामांतर ग्रामो का अंतर तो वहाँ पक्षता अच्छेद का पर्वतो तो वहाँ नहीं है किंतु तो हमको वहां को तो धूम दिख रहा है तो हमको वहां बनी का संदेह हो जाएगी तो वन्ने संदेह आक्रांत तो वो हुआ कितु पक्षता अवच्छेद का नहीं है इसलिए पक्ष नहीं है तो कैसे ग्रामांत तो को भी पक्ष बनाएंगे हमारा भी पक्ष पर्वत कह रहे हैं ना पक्षता अवच्छेद का पर्वत तो है अगर हम कहेंगे कि नहीं पर्वत ग्रामांत ये हमारा पक्ष तो होगा आप जितना कहेंगे आप जितना अभी कहे है उससे अन्यत्र कहीं अगर आपका साधे संदेह है तो वह सब बन जाएंगे अच्छा समस्त क्या जी पक्ष समय समय ये पर्वतो वनीमान पक्षता अवच्छेद का पर्वतत्व किंतु हमको ग्रामों का अंत में धूम दिख रहा है तो जो ग्रामांत तो हुआ वो क्या पक्षता अवच्छेद का अवच्छिन्न है नहीं है किन्तु बनी का संदेह है तो उसको कर देगा पक्षता अवच्छता का आक्रांत तो नहीं है किंतु साध्य का संदेह है बनी का विचार करे ना तो बंदी का अनुमान करे पर्वतीय बनी कहाँ है पर्वतीय तो बनी तो तो का अनुमान करेंगे तो उसके लिए व्याप्ति कहा है फिर तो पर्वतीय धू पर्वतीय बनी में तो व्याप्ति ग्रहण है ना तो ये दिया रामरुद्र में तत् समस्तु अथ पक्ष क्या है तत्न पक्ष्य पक्ष भिन्न तव सती, सती आक्रांत साध्य का संदेह है पक्षता अवच्छेदक तो नहीं है कि साध्य का संदेह है देखिए दिनकी में पक्ष्य तपूर्व पक्ष कह रहा है क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि उपाधि संदेह का अर्थ है की साध्य का संदेह ये अनुमान अनुमिति के लिए प्रतिबंधक नहीं है पूर्व पक्ष कहता है पक्ष समयो समयोर व्यभिचार संशय अगर होगा तो पक्ष तत्मयोर सप्तम पक्ष पक्ष समय में अगर व्यभिचार संशय होगा तो अनुमिति प्रतिबंधक होगा कब अनुकूल तर्क भावे तो क्यों उसको आगे दिखा रहे अनुकूल तर्क नहीं है तो प्रतिबंधक हो जाएगा प्रतिबंधक टीका में देखे अभी पक्ष तत् में अगर व्यभिचार का संशय होगा अगर प्रतिबंधक हो जाएगा सर्व पक्ष में तो संशय रहेगा साध्य का अतः तो सभी अगर प्रतिबंधक हो जाएगा फिर पक्ष्य नहीं बनेगा तो अनुमिति मात्र का उच्छेद हो जाएगा इसको रामारूद्री में कहते हैं प्रतिबंधकत्व न च एवं उक्त रीत्या अनुमान मात्र उच्छेदापत्ति सिद्धांति कहेगा अगर आप साध्य संशय होने से अनुमिति का प्रतिबंधक कहेंगे तो अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा इतनी ऐसा नहीं करना धूमो बन्ही धूमो यदि अगर बनी व्यभिचारी होगा तो व्यभिचारी कौन हो गया धूमो किसका बनी का अर्थात धूमो रहा और बन नहीं रहा ऐसा अगर होगा तब धूमो बनिजन्य होगा तरी बजन्यो न सियात ये अनुकूल तर्क हुआ धूमो यदि बनी व्यविचार स्यात तरी बजन्यो न सियात इति अनुकुल तर्क अगर ऐसा अनुकुल तर्क है तब व्यभिचार संदेह से भी असंभव वहा व्यविचार का संदेह भी नहीं हो पाएगा अगर अनुकुल तर्क है तो व्यभिचार का संदेह भी नहीं हो पाएगा अगर अनुकूल तर्क नहीं है तो व्यभिचार का संदेह होगा तो व्यभिचार का संदेह होने से वहाँ उपाधि बन जाएगा इसको कहते हैं आगे दिनकरी में पक्ष तत्सम व्यभिचार संशय प्रतिबंधक अतएव अनुकूल तर्क वीरह दशाया जहाँ अनुकूल तर्क नहीं है वहाँ पक्षीय तर संदिग्ध उपाधि अभिम ग्रंथकृता संगत पक्षीय तरत्व संदिग्ध उपाधि हो जाएगा अगर आपके पास अनुकूल तर्क नहीं है तो पक्षीय तरत्व उपाधि बनेगा पक्षीय तरत्व जैसे पर्वत बन्नीमान धूमान आपके पास अगर अनुकूल तर्क नहीं होगा पूरा पक्ष कहेगा इसमें पक्षीय तरत्व उपाधि है देखिए आप दृष्टान्त किसको देंगे? को देंगे महानसों को महानसम बन्नी रूपों का साध्या है, है? और वहाँ पक्षीय तरत्व को उपाधि पक्ष से इतर है तो पक्षीय तरत्व रह गया मानस में और पर्वत में साधन है धूम है और पक्षीय तरत्व पर्वत तो पक्षी है पक्षीय इतर नहीं है अगर आपके पास अनुकूल तर्क नहीं है तो पक्षीय तरत्व सभी अनुमान में उपाधि बन जाएगा इसको कहते हैं अतएव अनुकूल तर्क विरह दशायाम जब अनुकूल तर्क नहीं है तो पक्षी तरत्व संदिग्ध उपाधि पक्षी तरधि बन जाएगी पक्षीय तरत्व उपाधि है एक पर्वतों पर्वतोवनी धूम अगर आपके पास अनुकूल तर्क नहीं रहेगा यदि बन्नी न सत धूमो भी न तो अगर ऐसा आप जानते नहीं तो आप अनुमान दे दिए पर्वतो बनीमान धुआत पूरा पूरा पंशा प्रयोग कर दीजिए पूर्व पक्ष कहेगा अत्र पक्ष तरत्व उपाधि ही आप निराकरण करिए कैसे करेंगे दिखा दिया ना महानस में बन्ही है और पक्ष है और पर्वत में साधन है किन्तु पक्ष नहीं है तो उपाधि का लक्षण पक्ष तरत्व तो में गया नहीं गया हुआ उपाधि बनेगा तो अगर आपके पास पक्ष तो उपाधि बनने से क्या करेगा उपाधि साध्य का व्यापक है इसलिए उपाधि पक्ष में नहीं है तो साध्य बनने भी नहीं रहेगा आपके पास अनुकूल तर्क तो होना चाहिए यदि बनने न सत धूमो भी न सयात बट धूमो धूमो दृश्य इसलिए बनी को होना पड़ेगा अनुकूल नहीं है तो पक्ष तरत्व उपाधि बन जाएगा बन जाएगा इसलिए आपके पास अनुमान लगाने से पहले अनुकूल होना चाहिए नहीं है तो उपाधि बनेगा ग्रंथ कृता इति यहाँ तक पूर्व पक्ष कहा तो आपके पास अनुकूल तर्क होना चाहिए ना अनुमान लगाने से पहले अगर हम आपके पास अनुकूल तर्क नहीं है तब तो ये उपाधि बनेगा इसलिए अनुकूल तर्क होना चाहिए अनुमान में तो अनुमान। दो माहवे तो पक्षी तरह तो बन जाएगा ना तो जिसको ये पता नहीं है कि यदि यदि बंधे न करे धूमो भी न्यात अनुकूल तर्क है जिसको ये पता नहीं है एक ये खाली वाक्य व्याप्ति इत्यादि जानता है जिसको ये तर्क को पता नहीं है तो उसके लिए तो उपाधि बन जाएगा इसलिए अनुकूल तर्क का ज्ञान होना चाहिए उसको अनुमान जो देगा नहीं देगा तो पक्ष उपाधि कर देगा तो अनुमान अनुमान न ये दुष्ट नहीं है क्योंकि इसके साथ अनुकूलतर का है तो कोई अनुकूलतर नहीं जानता नहीं जानता है अनुमान, अनुमान।, अनुमान सद अनुमान अनुमान अनुमान वो अभी उपाधि देगा तो अभी ये उपाधि का निराकरण अगर नहीं कर पाएगा कहेंगे अनुमान सद अनुमान नहीं वो कहेगा कि हमारा हेतु और साध्य में व्याप्ति है वो कहेगा अनुमान अपने आप में दुष्ट है अर्थात उपाधि नहीं होनी चाहिए अनुमान में अगर उसमें उपाधि है तो फिर अनुमान इसको सद कैसे कहेंगे अगर अनुकूल तर्क नहीं है तो इसका सद कह ही नहीं पाएगा तो कहेगा पूर्व पक्षी कहेगा ये तो उपाधि उपाधिग्रस्त है अर्थात खाली पंचावय से नहीं घट जाएगा अनुमान ये अनुकूल तर्क चाहिए ये बहुत जगह में विचार नहीं होता क्योंकि किन्तु तरत्व को उपाधित्व मुख्य में स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए नहीं दिया जाता है किंतु तो जहां विचार कर लेंगे तो कहेंगे ये हो सकता है आ, अनुमान उच्छेद हो जाएगा अर्थात अनुकूल तर्क अगर नहीं रहेगा तो अनुमान मात्र उच्छेद होगा इसलिए कहते हैं कि ग्रंथ कृतम अभिमान संग अर्थात ये मुख्य मत नहीं है ऐसा किन्तु ये ग्रंथकार आगे करें अर्थात ये कह रहे न ग्रंथकृत संग्रो ग्रंथकार का अभिधान ग्रंथकृत अभिधान संगात ग्रंथकार स्कूल कैसे पता चला नहीं वो नहीं व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति में में को जानता कि ये है वो जो उसको कहेगा ये अनुमान सत है उसको अनुकूल को पता है नहीं है कौन कहेगा ये अनुमान सत्य प्रसिद्ध है मतलब तो अन्यत्र प्रसिद्ध है मतलब दो आदमी अनुमान में विवाद कर रहे हैं तो उसी उन्ही को पता रहना चाहिए अन्यत्र प्रसिद्ध है का अर्थ है कि लोगों को पता है कहा जाएगा कि हाँ इसको देव को पता है ये बात तो किसी को पता है तब तो कहा जाएगा ये प्रसिद्ध है पता है था, था, तो अनुकूल है जिस व्यक्ति को पता है वो अनुमान देगा कहेगा ये अनुमान सद अनुमान है किन्तु जिसको वो बात पता नहीं है वो तो परास्त होगा जब ये शास्त्रा होगा तो वो बोध अनुकूल नहीं उसका उसको बोध हो ये नहीं है, हाँ। ये अनुमान नहीं। नहीं है तो ये अनुमान ही नहीं, नहीं बनेगा अर्थात हनुमान साथ में अनुकूल तर्क चाहिए अच्छा ये पंक्ति देख लेंगे सिद्धांति कहते हैं की तन तो अर्थात तो उपाधि जो पूर्व पक्ष दे रहा है तो सिद्धांत कह रहा है कि ये यहाँ उपाधिग्रस्त नहीं है क्यों नहीं है कहते हमारे पास अनुकूल तर्क है अनुकूल तर्क कहते हैं कार्यत्व कृतित्व न कार्य कारण भाव रूप अनुकूल तर्क से सत्व हमारे पास अनुकूल तर्क है कृतित्व न कार्यत्व न अनुकूल तर्क है कार्य कारण भाव निश्चय है कहाँ देखा कहते हैं में देखिये पट में देखिये इतने सारे पदार्थ मतलब तो लौकिक व्यवहार में जो भी पदार्थ बनता है किसी का कृति से वहाँ कृतित्व न कार्यत्व न कार्यकारण भाव है कार्यत्व न कृतित्व न कार्यकारण भाव रूप से अनुकूल तर्क से सत्व न अनुकूलो तर्क है इसलिए आप उपाधि नहीं दे सकते हैं कृतित्व और शरीर जन्य शरीर जन्यत्व को उपाधि कहता है ना। ना। ना। ना। ना। और कृतित्व को कृतित्व साध्य है यत्र यत्र कृतित्व तत्र तत्र शरीर शरीरजन्यम ऐसा कहेंगे तो ये नहीं घटेगा क्योंकि वो सब जहाँ जो जन्य नहीं है वहां तो सिद्ध होना चाहिए था यत्र यत्र तत्र तत्र शरीर जन्य जैसा ये चितियांकुरादी में ये सब नहीं घटेगा कार्य तो रूप हेतु हो साध्य व्याप्य तो निश्चय न कार्य तो हेतु हो गया और साध्य हो गया कृतित्व साध्य का व्याप्य है ये हेतु ये निश्चय हुआ साध्य का व्याप्य होगा हेतु और हेतु का हेतु अर्थात हे हे साधन अभी साध्य व्यापक है और साधन व्याप्य है और व्यापक नहीं व्याप्य है साध्य व्यापक हुआ साधन व्याप्य हुआ और जो उपाध्याप कह रहे हैं वो साधन का अव्यापक जो साधन का अव्यापक हुआ वो साधन का जो व्याप्य है उसका क्या होगा साधन का अव्यापक हुआ और जो साधन से भी बड़ा है साधन का भी व्याप्य है उसका ये अव्यापक होगा नहीं होगा मतलब छोटा का जो अव्यापक होगा वो बड़ा का क्या हो जाएगा अव्यापक होगा ही अभी साधन का अव्यापक हो रहा है उपाधि और हमारा जो साध्य है वो साधन का व्यापक है तो व्याप्य का जो अव्यापक होगा वो व्यापक का अव्यापक तो होगा ही होगा तो सिद्धांत कह रहा है कार्य तो रूप हेतु तो हो साध्य व्याप्य तो निश्चय ना साध्य व्याप्य अव्यापक तो न साध्य व्याप्य हो गया साधन साधन का अव्यापक होने से उपाध साध्य अव्यापक निश्चय जो साधन का अव्यापक हो जाएगा वो व्यापक साध्य का भी अव्यापक होगा तो साध्य का अव्यापक जो हो गया वो फिर साध्य का व्यापक होगा नहीं, नहीं होगा तो उपाधि कैसे बनेगा जो उपाधि होगा साध्य और व्यापक होना चाहिए अभी तो वो साध्य का अव्यापक बन गया इसलिए सिद्धांत कहता है कि उपाधि बनेगा नहीं सिद्धांत कहता है हमारे पास साधन और साध्य में व्यापक व्यापक निश्चय है तो साध्य हो जाएगा व्यापक साधन हो जाएगा अव्यापक और जिसको आप उपाधि दे रहे हैं वो साधन का अव्यापक है साधन हो गया व्याप्य साध्य साधन के बीच में साधन हो गया व्याप्य और जो आपका उपाधि है वो साधनों का भी अव्यापक और साधनों का व्याप्य है साध्य साधन का व्यापक है साध्य जब ये व्याप्य साधन का भी अव्यापक है उपाधि साधन का अव्यापक है और जो साध्य है वो तो और व्यापक है तो उसका भी अव्यापक होगा ही होगा ये छोटा है ये बड़ा है ये छोटा का भी अव्यापक हो गया उपाधि अतः तो बड़ा का अव्यापक होगा ही होगा साध्य व्याप्य का अव्यापक होने से साध्य का अव्यापक होगा निश्चय होगा तो इसलिए उपाधि बनेगा नहीं जो साध्य का अव्यापक होगा वो साध्य का व्यापक हो नहीं होगा उपाधि नहीं बनेगा ओम शंकर केशवराय सूत्र भाष्य भगवंत मे दे व्योम व्याप्तहाय दक्षिण मूर्तरे नमः ओम शां शांति शांति